अमृतवाड़ी श्री रामकृष्ण का अखंड भगवत भाव नौ सौ नवासी श्री से पूछा गया क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं श्री रामकृष्ण ने कहा हाँ क्या आप ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकते हैं हाँ कैसे क्योंकि मैं जिस प्रकार तुम्हें देख रहा हूँ उसी प्रकार बल्कि उससे भी कई गुना अधिक रूप से ईश्वर को देखता हूं 990 एक बार किसी तार्किक ने श्री कृष्ण से पूछा ज्ञान और क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया भाई मैं ये सारी पांडित्य की बातें नहीं जानता केवल अपने अंतरात्मा और अपनी ब्रह्ममयी माँ को जानता हूँ 911 उस समय मेरी अवस्था को देख हृदय कहा करता ऐसा भाव भी कभी नहीं देखा और ऐसा रोग भी कभी नहीं देखा उस समय मैं बहुत बीमार था देह में बहुत पीड़ा होती किंतु ईश्वरीय चर्चा रात दिन चलती थी देह में केवल हड्डियाँ भर रह गई थी परंतु उस स्थिति में भी देह बोध को भूलकर मैं घंटों आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करता श्री रामकृष्ण की प्रार्थना नौ सौ बयानबे मैं जगदम्बा से इस प्रकार प्रार्थना किया करता हे माँ आनंदमयी मुझे दर्शन दे कभी कभी मैं इस प्रकार प्रार्थना करता हे दीनानाथ हे दीनबंधो मैं तुम्हारे जगत के बाहर नहीं हूँ प्रभो मुझमें न ज्ञान है न भक्ति न साधन भजन मैं कुछ भी नहीं जानता हे प्रभो अपनी अहेतुक करुणा से तुम मुझे दर्शन दो नौ सौ हे माँ मैं लोक मान्यता नहीं चाहता देह सुख नहीं चाहता मेरा मन गंगा यमुना के समान प्रवाह की तरह मुझ में प्रविष्ट हो माँ मैं भक्तहीन हूँ मैं योग साधना नहीं जानता मैं दीनहीन हूँ मैं किसी की प्रशंसा नहीं चाहता कृपा करके मेरे मन को अपने चरण कमलों में निमग्न रखो नौ हे चौरानवे मैं यंत्र हूं तू यू तू गृह तू तलवार मैं रथ हूं तू रथी तू जैसा करवाती है वैसा ही करता हूं जैसा कहलाती है वैसा ही करता हूं जैसा चलाती है वैसा ही चलता हूं नाहम नाहम तुह तुहू नौ सौ सत्य को दृढ़ता के साथ पकड़े रहने पर भगवान का लाभ होता है सत्य पर निष्ठा न रहे तो धीरे धीरे सब नष्ट हो जाता है उस भगवत प्राप्ति की अवस्था के बाद मैंने हाथ में फूल लेकर माँ से कहा था माँ यह ले तेरा ज्ञान यह ले तेरा अज्ञान मुझे शुद्ध भक्ति दे यह ले तेरी सूचिता यह ले तेरी अशुचिता मुझे शुद्ध भक्ति दे यह ले तेरा भला यह ले तेरा बुरा मुझे शुद्ध शुद्ध भक्ति दे यह ले तेरा पुण्य यह ले तेरा पाप मुझे शुद्ध भक्ति दे परंतु जिस समय यह सब कहा था उस समय यह नहीं कह सका कि माँ यह ले तेरा सत्य यह ले तेरा असत्य माँ को सब कुछ दे सका पर सत्य न दे सका